वेदांत दर्शन अध्याय चार पादचार सूत्र चौदह संबंध शरीर के द्वारा किस प्रकार उपभोग होता है इस जिज्ञासा पर कहते हैं भावे जाग्रत वत भावे शरीर होने पर जाग्रत वत जागृत अवस्था की भांति उपभोग होना युक्तिसंगत है व्याख्या आचार्य जैनी के मतानुसार जिस मुक्तात्मा को शरीर की उपलब्धि होती है वह उसके द्वारा उसी प्रकार भोगों का उपभोग करता है जैसे जहाँ जागृत अवस्था में साधारण मनुष्य विषयों का अनुभव करता है ब्रह्मलोक में ऐसा होना भी संभव है इसलिए दोनों प्रकार की स्थिति मानने में कोई आपत्ति नहीं है संबंध जैमिनी ने जिस श्रुति का प्रमाण दिया है उसके अनुसार मुक्तात्मा के अनेक शरीर होने की बात ज्ञात होती है इसलिए यह जिज्ञाता होती है कि वे अनेक शरीर निरात्मक होते हैं या उनका अधिष्ठाता इससे भिन्न होता है इस पर कहते हैं सूत्र 15 वदा पंद्रह प्रतीपदावेश तथा ही दर्शयती प्रदीपवत दीप की भांति आवेश सभी शरीरों में मुक्तात्मा का प्रवेश हो सकता है ही क्योंकि तथा दर्शयती श्रुति ऐसा दिखाती है व्याख्या व्याख्या जैसे अनेक दीपकों में एक ही अग्नि प्रकाशित होती है अथवा जिस प्रकार अनेक बल्बों में बिजली की एक ही शक्ति व्याप्त होकर उन सबको प्रकाशित कर देती है उसी प्रकार एक ही मुक्तात्मा अपने संकल्प से रचे हुए समस्त शरीरों में प्रविष्ट होकर दिव्यलोकों के भोगों का उपभोग कर सकता है क्योंकि श्रुति में उस एक का ही अनेक रूप होना दिखाया गया है संबंध मुक्तात्मा तो समुद्र में नदियों की भांति नाम रूप से मुक्त होकर उस पर ब्रह्म परमेश्वर में विलीन हो जाता है यह बात पहले कह चुके हैं इसके सिवा और भी जगह जगह इसी प्रकार का वर्णन मिलता है फिर यहाँ उनके नाना शरीर धारण करने की और यथेक्ष भोग भूमियों में विचरने की बात कैसे कही गई इस जिज्ञासा पर कहते हैं स्वाप्य सम्पत्त्योर अन्य माविस्कृतम ही सूत्र शोला स्वाप्य सम्पत्तो सुसुप्ति और परब्रह्म की प्राप्ति इन दोनों में से अन्य तरापेक्षम किसी एक की अपेक्षा से कहे हुए वे वचन है क्योंकि आविष्कृतम श्रुतियों में इस बात को स्पष्ट किया गया है व्याख्या श्रुति में जो किसी प्रकार का ज्ञान न रहने की और समुद्र में नदी की भांति उस परमात्मा में मिल जाने की बात कही गई है वह कार्य ब्रह्म के लोगों को प्राप्त होने वाले अधिकारियों के विषय में नहीं है अपितु तो लय अवस्था को लेकर वैसा कथन है प्रलय काल में भी प्राणियों की स्थिति सुसुप्ति की भांति ही रहती है इसलिए उसका पृथक उल्लेख सूत्र में नहीं किया यही अनुमान होता है अथवा पर की प्राप्ति अर्थात सायुज मुक्ति को लेकर वैसा कहा गया है भाव यह है कि लय अवस्था और आयुज्य मुक्ति मुक्ति, इन दोनों में से किसी एक के उद्देश्य से वैसा कथन है क्योंकि ब्रह्म लोकों में जाने वाले अधिकारियों के लिए तो स्पष्ट शब्दों में वहाँ के दिव्य भोगों के उपभोग की अनेक शरीर धारण करने की तथा यथेक्ष लोगों में विचरण करने की बात श्रुति में उन उन स्थलों में कही गई है इसलिए किसी प्रकार का विरोध यह असंभव बात नहीं है संबंध यदि ब्रह्मलोक में गए हुए मुक्त आत्माओं में इस प्रकार अपने अनेक शरीर रचकर भोगों का उपभोग करने की सामर्थ है तब तो उनमें परमेश्वर की भांति जगत की रचना आदिकार्य करने का भी सामर्थ हो जाती होगी इस जिज्ञासा पर कहते हैं सूत्र सत्रह जगत व्यापार वर्जम प्रकरणाद असंनिहित्वाच जगत व्यापार वर्जनम जगत की रचना आदि व्यापार को छोड़कर और बातों में ही उनकी सामर्थ्य है प्रकरणात क्योंकि प्रकरण से यही सिद्ध होता है छ तथा असंनिहितवाद जगत की रचना आदि व्यापार से इनका कोई निकट संबंध नहीं दिखाया गया है इसलिए भी वही बात सिद्ध होती है व्याख्या जहाँ जहाँ इस जड़ चेतनात्मक समस्त जगत की उत्पत्ति संचालन और प्रलय का प्रकरण स्रुतियों में आया है वहाँ सभी जगह यह कार्य उस पर ब्रह्म परमात्मा का ही बताया गया है ब्रह्मलोक को प्राप्त होने वाले मुक्तात्माओं का श्रेष्ठ रचना कार्य से संबंध कहीं नहीं बताया गया है इन दोनों कारणों से यही बात सिद्ध होती है कि इस जड़ चेतनात्मक समस्त जगत की रचना उसका संचालन और प्रलय आदि जितने भी कार्य हैं उनमें उन मुक्तात्माओं का कोई हाथ या सामर्थ्य नहीं है वे केवल वहाँ के दिव्य भोगों का उपभोग करने की ही यथेष्ट सामर्थ्य रखते हैं संबंध इस पर पूर्व उठाकर उसके समाधानपूर्वक पूर्व सूत्र में कहे हुए सिद्धांत को पुष्ट करते हैं सूत्र अठारह प्रत्यक्षोपदेश चिन्हनाधिकारी कमंडलस थोकते हैं चेत यदि कहो कि प्रत्यक्षोपदेशात वहाँ प्रत्यक्ष रूप से इच्छा इच्छानुसार लोकों में विचरने का उपदेश है अर्थात वहाँ जाकर इच्छा इच्छानुसार कार्य करने का अधिकार बताया गया है इति तो यह बात ठीक नहीं है अधिकारी कमंडलस थोकते हैं क्योंकि वह कहना अधिकारियों के लोकों में स्थित भोगों का उपभोग करने के लिए ही है व्याख्यान यदि कोई ऐसी शंका करे कि वह स्वराट हो जाता है उसकी समस्त लोकों में इच्छा अनुसार गमन करने की शक्ति हो जाती है वह स्वराज्य को प्राप्त हो जाता है इत्यादि श्रुति वाक्यों में इसे स्पष्ट शब्दों में स्पष्ट स्वराट और स्वराज्य को प्राप्त बताया है तथा इच्छा अनुसार भिन्न भिन्न लोकों में विचरने की सामर्थ्य से संपन्न कहा गया है इससे उसका जगत की रचना आदि के कार्य में अधिकार है यह स्वतः सिद्ध हो जाता है तो ऐसी बात नहीं है क्योंकि वहाँ यह भी कहा है कि वह सबके मन के स्वामी को प्राप्त हो जाता है अतः उसकी सब सामर्थ उस ब्रह्म लोक की प्राप्ति के प्रभाव से है और ब्रह्मा के अधीन है इसलिए जगत के कार्य में हस्तक्षेप करने की उसमें शक्ति नहीं है उसे जो शक्ति और अधिकार दिए गए हैं वे केवल उन उन अधिकारियों के लोकों में स्थित भोगों का उपभोग करने की स्वतंत्रता के लिए ही है अतः वह कथन वहीं के लिए है संबंध है यदि इस प्रकार उन उन लोगों के विकार में भोगों का उपभोग करने के लिए ही वे सब शरीर शक्ति और अधिकार आदि से मिले हैं तब तो देव लोगों को प्राप्त होने वाले कर्माधिकारियों के सदृश ही ब्रह्म विद्या का भी फल हुआ इसमें विशेषता क्या हुई इस जिज्ञासा पर कहते हैं सूत्र उन्नीस विकारावर्ती चथा ही स्थिति महा च इसके सिवा विकारावर्ती इस वह मुक्तात्मा जन्मादि विकारों से रहित ब्रह्मरूप फल का अनुभव करता है ही क्योंकि तथा उसकी वैसी स्थिति स्थिति आह श्रुति कहती है या क्या श्रुति में ब्रह्म विद्या का मुख्य फल परब्रह्म की प्राप्ति बताया गया है जो जन्म जरा आदि विकारों को न प्राप्त होने वाला अजर अमर समस्त पापों से रहित तथा कल्याण में दिव्य गुणों से सम्पन्न है इसलिए यही सिद्ध होता है कि उसको प्राप्त होने वाला फल कर्मफल की भांति भिकारी नहीं है ब्रह्मलोक के भोग तो आनुषंगिक फल है ब्रह्म विद्या की सार्थकता तो परब्रह्म की प्राप्ति कराने में ही है श्रुति में उस मुक्तात्मा की ऐसी ही स्थिति बताई गई है यदा हे वैस एक तस््ये नात्म्य अनुपते अनिलयने अभयम प्रतिष्ठा विंदते अथ सोभ गवती अर्थात जब वह जीवात्मा इस देखने में न आने वाले शरीर रहित बतलाने में न आने वाले तथा दूसरे का आश्रय न लेने वाले पर ब्रह्म परमात्मा में निर्भयता पूर्वक स्थिति लाभ करता है तब वह निर्भय पद को प्राप्त हो जाता है संबंध पहले कहे हुए सिद्धांत को ही प्रमाण से दृढ़ करते हैं सूत्रबीस दर्शयस जैवम प्रत्यक्षानुमाने प्रत्यक्षानुमाने श्रुति और स्मृति च भी एवं इसी प्रकार दर्शयतः दिखलाती है व्याख्या श्रुति में स्पष्ट कहा है कि वह परम ज्योति को प्राप्त हो अपने वास्तविक रूप से संपन्न हो जाता है यह आत्मा है यही अमृत एवं अभय है और यही ब्रह्म है ब्रह्मलोक अन्य लोकों की भांति भिकारी नहीं है श्रुति में उसे नित्य सब पापों से रहित तथा रजोगुण आदि से शून्य विशुद्ध कहा गया है गीता में भी कहा है कि इस ज्ञान की उपासना करके मेरे सदस्य धर्मों को अर्थात निर्लिपता आदि दिव्य कल्याण में भावों को प्राप्त हो जाते हैं अत वे न तो जगत की रचना के काल में उत्पन्न होते हैं और न प्रलय काल में मरने का दुख ही भोगते हैं इदम ज्ञान मम ममसाधर्म मागता सर्गे भी नोपजायते प्रलय नवंती व्यथयंति चा इस प्रकार श्रुतियों और स्मृतियों में जगह जगह मुक्तात्मा की वैसी स्थिति दिखाई गई है उसका जो उन उन अधिकारी वर्गों के लोकों में जाना आना और वहाँ के भोगों का उपभोग करना है वह लीला मात्र है बंधनकारक या पुनर्जन्म का हेतु नहीं है संबंध ब्रह्मलोक में जाने वाले मुक्तात्मा का जगत की उत्पत्ति आदि में अधिकार या सामर्थ्य नहीं है इस पूर्वोक्त बात को इस प्रकरण के अंत में पुनः सिद्ध करते हैं भोग मात्रा, लिंगाच्या भोग मात्रा साम्य साम्यलिंगात सूत्र भोग मात्रा कीस लिंगात भोग मात्रा में समता रूप लक्षण से च भी यही सिद्ध होता है कि उसका जगत की रचना आदि में अधिकार नहीं होता व्याख्या जिस प्रकार वह ब्रह्मा समस्त दिव्य कल्याण में भोगों का उपभोग करता हुआ भी उनसे लिप्त नहीं होता उसी प्रकार यह मुक्तात्मा भी उस ब्रह्मलोक में रहते समय उपासना काल में की हुई भावना के अनुसार प्राप्त हुए वहाँ के दिव्य भोगों का बिना शरीर के स्वप्न की भांति केवल संकल्प से या शरीर धारण पूर्वक जागृत की भांति उपभोग करके भी उनसे लिप्त नहीं होता इस प्रकार भोग मात्र में उस ब्रह्मा के साथ उसकी समानता है इस लक्षण से भी यही सिद्ध होता है कि जगत की रचना आदि कार्य में उसका ब्रह्मा के समान किसी भी अंश में अधिकार या सामर्थ्य नहीं है संबंध यदि ब्रह्मलोक को प्राप्त होने वाले मुक्त आत्मा की सामर्थ्य सीमित है परमात्मा के समान असीम नहीं है तब तो उसके उपभोग का समय पूर्ण होने पर उसका पुनर्जन्म भी हो सकता है इस पर कहते हैं सूत्र बाई अनावृत्ति ही शब्दार्थ नावृत्ति शब्दार्थ अनावृत्ति ही, अना ही। ब्रह्मलोक में गए हुए आत्मा का पुनरागमन नहीं होता शब्दार्थ यह बात श्रुति के वचन से सिद्ध होती है अनावृत्ति ही पुनरागमन नहीं होता शब्दात यह बात के वचन से सिद्ध होती है व्याख्या श्रुति में बार बार यह बात कही गई है कि ब्रह्मलोक में गया हुआ साधक वापस नहीं लौटता इस शब्द प्रमाण से यही सिद्ध होता है कि ब्रह्मलोक में जाने वाला अधिकारी वहां से इस लोक में नहीं लौटता अनावृत्ति शब्दात इस वाक्य की आवृत्ति ग्रंथ की समाप्ति सूचित करने के लिए है चौथा पाद संपूर्ण श्री वेदा वेद व्यास रचित वेदांत दर्शन ब्रह्मसूत्र का चौथा अध्याय पूरा हुआ वेदांत दर्शन सम्पूर्ण